तीन अक्टूबर दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज विशेष रूप से डॉक्टर पीसी गुप्ता साहब का स्वागत जो अभी अभी रिटायर हुए हैं और उनका हम जन्मदिन भी मना रहे हैं तो आपका हम विशेष रूप से आप स्वागत करते हैं जैसा हम लोग शिक्षावल्ली पढ़ रहे हैं तैतृय उपनिषद प्रथम अनु उसके कुछ सात अनुवाक हम पढ़ चुके हैं आठवां पिछली बार पढ़ा और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज का अति संक्षेप में पुराना हमने जो पढ़ा उसका समप कर लेते हैं कि शिक्षावल्ली वो योग्यता स्थापित करती है एक व्यक्ति में जो ब्रह्म के अनुभव के लिए आवश्यक है चूँकि ब्रह्म का अनुभव सामान्य सांसारिक अनुभवों से अत्यंत अलग है इसलिए उस अनुभव के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है और वो विशेष योग्यता को अगर हम एक अक्षर में बोलें तो उसके लिए हमको अंतरदृष्टि की आवश्यकता होती इंट्रोवर्शन की जरूरत होती है जो भीतर देखने की क्षमता हो हमें अपने भीतर ध्यान में उतरने की क्षमता हो तभी हमको परमेश्वर का अनुभव हो सकता है तो परमेश्वर बाहर कहीं खोज खोजने से मिलता नहीं अगर परमेश्वर का अनुभव होता है तो हमारे भीतर ही होता है इस बात को आगे आने वाले कुछ अनुभव को बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बतलाया गया है तो उन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए हमें जो योग्यता होना चाहिए तो परमेश्वर को निरूपित करने के पहले उन योग्यताओं को स्थापित करना आवश्यक होता है और उसे उद्देश्य से ऋषि शिक्षावली नाम से एक प्रथम अध्याय तैत्रीय उपनिषद का लिखा है जो तैतृय आर्ण का सातवा अध्याय है तो परमेश्वर को हम समझने के लिए सीधे सीधे उंगली उस पर नहीं उठा सकते इसलिए उसको समझने के लिए विभिन्न तरीकों का या विधियों का उपयोग करते हैं ताकि हमको विज़न डेवलप हो जाए जिसके द्वारा हम परमेश्वर को समझ सकते तो उस उस दृष्टि का विकास करने के लिए परमेश्वर को हमने सबसे पहले संधि और संधान के रूप में समझने का प्रयास किया था कि किसी भी शब्दों के बीच में जो संधि होती है और उसमें जो संधान है प्राण प्रतिष्ठा होती है वही परमेश्वर है और वही मेरा वास्तविक स्वरूप उसके बाद हमने व्याहृति रूप से परमेश्वर को समझा था भूह भुह स्वह और महा इस रूप में परमेश्वर को जाना था जो महा है वो भूह भूह और स्वह इन तीनों का इन तीनों लोगों का या तृक का आधार है वो तीनों जो मैनिफेस्टेशन हैं वो महा के हैं तीनों जो अभिव्यक्तियां हैं महा की अभिव्यक्तियां हैं इस तरह हमने बेहतर रूप से परमेश्वर का समझने का प्रयास किया तीसरा पांत रूप से पारमेश्वर को समझा था जिस तरह से एक पंक्ति होती हैं छंद होता है कविता होती है और उसमें एक कवि होता है जैसे कविताएं है होती हैं उनके बीच में कवि होता है ऐसे ही इस समस्त सृष्टि में जो भिन्न भिन्न हमको दिखाई देते हैं जैसे भिन्न भिन्न इंद्रियां दिखाई देती हैं मनुष्य के शरीर के भिन्न भिन्न अंग दिखाई देते हैं उनको पाँच पाँच के समूहों में जो ये आर्बिट्ररी डेवलपमेंट है ना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसे पाँच ही हैं वर समझने के हिसाब से पाँच पाँच के समूहों में बांटा और उन समूहों में ये जाना कि इन समूहों में कॉमन क्या है इन समूहों में आपस में क्या एकता है और उस एकता का स्रोत क्या है जैसे कि हम पाँच अगर फूल हैं और वो एक ही पेड़ पर पे लगे हैं तो हम जानते हैं कि उसका एकता का स्रोत वही जड़ है जिससे वो सब पोषण पाते हैं वो समस्त पांचों फूल चाहे वो अलग अलग डालियों पे लगे हों वो एक ही पेड़ पे लगे हैं इसलिए वो एक ही जड़ या एक ही रूट से उनका न्यूट्रिशन या भोजन मिलता है इस वीजन से हमको वृक्ष की स्पष्टता समझ में आती है कि वृक्ष एक है चाहे उस पर फूल अनेक लगे हैं पत्तियाँ अनेक हैं डालियाँ अनेक हैं लेकिन वो वृक्ष अपने आप में इकाई है वो अलग अलग नहीं है और ये दृष्टि जब विकसित होती है तो हम वृक्ष को एक समग्रता से देख सकते हैं ऐसी ही समग्रता की दृष्टि इस पूरे ब्रह्मांड के लिए जब विकसित करना हो तो एक महत् कार्य है बहुत बड़ा कार्य है क्योंकि हमारी सामान्य जो मनोविज्ञान है हमारा जो सामान्य मनोवृत्तियाँ हैं वो हमारी इस प्रकार की किसी भी अवधारणा को विकसित होने से रोकती हमारी ऐसी कोई अवधारणा ठीक से विकसित नहीं हो पाती कि पूरा ब्रह्मांड एक इसमें हमको कुछ चीजें ऐसी लगते हैं जो अत्यंत प्रिय हैं हमारे घर के सदस्य हैं हमने अड़ोसी पड़ोसी हैं मित्र हैं हमारे समाज के लोग हैं हमारे धर्म या हमारी दर्शन को मानने वाले हैं वो हमको प्रिय हैं कुछ ऐसे हैं जो हमारे दर्शन को नहीं मानते जो हमारे विरोधी हैं जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं कई ऐसे हैं जो दूसरे देश से रहने वाले हैं इस प्रकार के हमको जो अत्यंत प्रिय नहीं है कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम घृणा भी करते हैं उन सबके बीच में एक समग्रता समग्रता की दृष्टि का विकास करना बड़ा कठिन है फिर संसार में कुछ ऐसी चीज़ें हम बड़े शुद्ध मानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम अशुद्ध मानते हैं तो इन सबके बीच फिर से एकता की भावना करना कठिन हो जाती है और यही कारण है कि समग्रता की दृष्टि का विकास मनुष्य बड़ी कठिनाई से कर पाते तो उस विकास को करने के लिए ऋषियों ने यहाँ विभिन्न विधियाँ दी है तो पान तो उपासना भी उनमें से एक है जैसे एक छंद है उस छंद का शीर्षक एक है जिसे एक पंक्ति छंद होता जिस है जिसमें पांच पंक्तियां होती हैं तो छंद का शीर्षक एक है पांच इंद्रियां हैं हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं तो उनका संग्रहण करता मन एक जब हमारे शरीर पाँच कर्मेंद्रियों से चलता है तो उनको चलाने वाला वो भी फिर एक है और उनसे वो पोषण पाता है इसलिए जो इन सबके बीच में कॉमन फैक्टर है इन सबके बीच में एक चीज़ है जो इन सब में पाई जाती है सबकी प्राण प्रतिष्ठा करती है वो सबको प्राणित करती है उस वस्तु की दृष्टि करना इस तरह से हमने धातु पांक लोकपांत भिन्न भिन्न पांत पड़े देवता पांत अधिभूत पांत आध्यात्म पांग इस तरह से अलग अलग पांग पढ़े पाँत तो का मतलब होता है पाँच का समूह जैसे पांच पांच के समूहों में हमने इस परमेश्वर को समझने का प्रयास किया अब इसके बाद में हमने पढ़ा था ओंकार उपासना इस पांत तो उपासना के बाद में हमने पढ़े थे ओंकार रूप से ब्रह्म की उपासना करना तो ओंकार रूप से जो ब्रह्म की उपासना करते हैं जो एक वैदिक और सर्वाधिक प्रचलित प्रसिद्ध विधि है कि ओम ही परमेश्वर है ओम ही चेतना है ओम ही सार्वभम प्राण है पूरे ब्रह्मांड का प्राण ओम है सारा ब्रह्मांड ओम से ही चलायमान है ओम परमेश्वर के हस्ताक्षर है, वो परमेश्वर की वाणी है ये वैखरी वाणी भी है और मध्यमा वाणी भी है पश्चंती वाणी भी, भी है और परावाणी भी है ओम आपके अंतरात्मा की आवाज़ है इसलिए ओम को हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि इसका उच्चारण करते हैं खाली वेखरी वाणी है वरन वो समस्त वाणियों की स्रोत है इसलिए यह अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में हम ओम को जानते हैं और चूंकि अंतरात्मा के स्तर पर कुछ भेद नहीं है इसलिए अंतरात्मा और अंतरात्मा की आवाज़ दोनों में कोई भर्क नहीं है दोनों एक ही है क्योंकि वहाँ पर उस जगह पे भिन्नता का नितान्त अभाव है जहाँ आत्मा की बात होती है जहाँ सार्वभौम चेतना की बात होती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात होती है या केंद्र की बात होती है शून्य की बात होती है वहाँ पर भिन्नता का पूर्णतः अभाव है और यही कारण है कि वहाँ केंद्र में ओम परमेश्वर की वाणी है और वही परमेश्वर भी वही आधेय है वही आधार है समस्त संसार ओम पर टिका है और समस्त संसार ओम ही है इन दोनों वाक्यों में व्यक्तपरक दृष्टि से दोनों अलग वाक्य हैं कि संसार ओम पर टिका है और संसार ओम है अगर सांसारिक दृष्टिकोण से कहेंगे तो कहेंगे ये अजीब बात है मैं मुझ पर कैसे टिक सकता हूँ संसार स्वयं पर कैसे टिक सकता है अगर ओम ही संसार है तो टिका ओम पर कैसे हो सकता है लेकिन चूँकि अंतरात्मा की स्तर पर शुद्ध चैतन्य के स्तर पर या केंद्र के स्तर पर जो हम कहते हैं परमा जो पूरा विश्व है वो केंद्र का विकास केंद्र की अभिव्यक्ति और केंद्र ईश्वर है तो परिधि संसार है और परिधियों के बाहर परिधियाँ कितनी भी परिधियाँ हो सकती है ऐसा संसार सतत विकसित होता जा रहा है विकासशील संसार है लेकिन इस सबके बीच में एक अभिन्नता है वो है केंद्र तो केंद्र के स्तर पर कोई भिन्नता नहीं है केंद्र के ऊपर आने के बाद वो सब कुछ समा जाता है जैसे कि कोई सा भी जल अगर वो समुद्र में जाता है तो वो समुद्र का जल ही बन जाता है उस जगह पर कोई भिन्नता नहीं है आप समुद्र में गंगा जी जाती है तो भी समुद्र बन जाती है जमुना जी जाती है तो भी समुद्र बन जाती है इस तरह से समुद्र में जो जल है वो समस्त समुद्र का जल है ऐसे ही परमेश्वर केंद्र है और उस स्तर पर कोई भिन्नता नहीं है इसलिए वहाँ पर ओम उसका स्वयं का स्वरूप भी है और वो स्वयं की वाणी भी है परमेश्वर की वाणी भी है और परमेश्वर भी है इसलिए ओम को हम इस रूप में उपासित करते हैं कि ये ईश्वर है हम ओम का ओम की आराधना करते हैं ओम का स्मरण करते हैं ओम का जाप करते हैं ओम की लिपि को पूजित करते हैं इस तरह से हम ओंकार रूप से परमेश्वर की उपासना करते हैं अब ओंकार किसका आधार है अपर ब्रह्म का आधार यहाँ ब्रह्म के दो स्वरूप हैं दोनों एक हैं लेकिन सांसारिक दृष्टि से अलग अलग हैं जो प्रकाशित है जो प्रकट है जो संसार में हमको दिखाई देता है जो परसिवेबल है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं या देख सकते हैं छू सकते हैं ऐसा जो इंद्रिय गम में है उसे हम अपर ब्रह्म कहते हैं। जो ब्रह्म का निचला स्वरूप है हालांकि तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं है दोनों में तात्विक रूप से एकता है तथापि दोनों सांसारिक दृष्टि से सा अलग हैं हम यहाँ कहेंगे भगवान अलग है संसार अलग है हमारी एक सामान्य दृष्टि तो यही है इसलिए जो संसार है वह अपर ब्रह्म है तो पहले हम ये समझें कि संसार कोई तुच्छ वस्तु नहीं है वरन संसार ब्रह्म का प्रकट स्वरूप इसलिए ये अपर ब्रह्म के अलावा और परब्रह्म जो अप्रकट है जो शाश्वत है पूर्ण आनंद है जो अपने आप में पूर्ण है जहाँ कोई द्वैत नहीं है जहाँ कोई भेद नहीं है जो सबका आधार है वह अपर ब्रह्म है और उसी से सब कुछ प्रकट होता है उसी में सब कुछ अंततः विलीन हो जाता है इस तरह से प्रकट और अप्रकट ब्रह्म के बीच में सेतु का कार्य करता है ओम तो ओम जो है इस पर और अपर ब्रह्म दोनों के बीच सेतु है और वो अपर ब्रह्म का आधार है अब हम यहाँ पर हमको जो एक बात ठीक से समझ में नहीं आती थी उस बात को यहाँ पर आप ठीक से समझ में आ जाएगी कि मैं मेरा ही आधार कैसे हो सकता हूँ इसलिए यहाँ पर जो प्रकट ब्रह्म है वो उसका आधार है अप अप्रकट ब्रह्म या शुद्ध चैतन्य को कोई आधार की जरूरत नहीं होती वो अपने आप में ही पूर्ण है उसे किसी तरह के आधार की ज़रूरत नहीं होती लेकिन जो उपस्थित संसार है मैनिफेस्ट यूनिवर्स है जो अभिव्यक्त संसार है उस अभिव्यक्त संसार को एक आधार की जरूरत है क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ से होगी इसलिए उस अभिव्यक्त संसार का आधार ओम है क्योंकि ओम पर ही संसार टिका है यानी अब यहाँ पर हमको थोड़ी थोड़ी बात स्पष्ट होने लगती है कि जो प्रकटता है जो प्राकट्य है वो ओम का आधार लेता है जो अप्रकट ब्रह्म है वो आधार की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वो तो सबका आधार है क्योंकि उसका और कोई आधार नहीं हो इस तरह ओम की उपासना हम अपर ब्रह्म के आधार के रूप में भी कहते हैं तीसरा फिर ओम एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब अनुस अनुकरण है अनुकरण का मतलब होता है कि सहमति जैसे हम आकर कहें कि चलो अपन आज सब मिलकर आश्रम चलते हैं तो ऋषिकर्ण अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या बोलते थे सब लोग एक साथ बोलते थे ओम मतलब हाँ ठीक है चलो हम सब मिलकर ये कार्य करते हैं चलो हम सब चलते हैं गंगा स्नान करते हैं तो सब बोलते थे ओम या चलो हाँ आपने अच्छी बात बोली हमको मंजूर है अपन सब लोग स्नान करने चलते हैं इस तरह ओम का मतलब होता था असर्षण या सहमति या अनुसरण तो अनुकरण या सम्मति सूचक शब्द है जब अगर शिष्य गुरु से मानता है कि मुझे मेरा संशय दूर करो तो गुरु वैदिक गुरु कहते थे ओम है ना मुझे स्वीकार है मैं तुम्हारे संशय दूर करूंगा ये मुझे स्वीकार है इस तरह से ओम कहकर ही वेद पाठी ये भी कहता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूँ वो ओम का उच्चारण या जाप करता है ओम का स्मरण करता है और इस तरह से वो परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है अब इस तरह से जब हम जानते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमको एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि परमेश्वर निराकार है सबका आधार है सबके लिए सर्वसुलभ है और वो सर्वत्र है और सर्वकालिक है या ना टाइम और स्पेस दोनों से उसको आप सीमित नहीं कर सकते समय और अंतरिक्ष उसकी सीमाएं नहीं हैं वरन समय और अंतरिक्ष उसी में समाय हो गए इसलिए वो उसकी सीमा नहीं बना सकते जब हमको ये बातें समझ में आती है तो हमको ये भी समझ में आता है कि ये अंतर्दृष्टि से अनुभव करने की वस्तु है ये कोई बाहर से प्राप्त करने की वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं उसको मोक्ष प्राप्त हो गया वास्तव में ये फिर सांसारिक भाषा है क्योंकि जो चीज़ प्राप्त होती है वो सदैव छीन ली जाती है ये ब्रह्मांड का पूर्ण नियम शरीर आपको प्राप्त होता है तो आपसे वापस ले लिया जाता है धन आपको प्राप्त होता है लेकिन उससे आप साथ में लेके इस लोक के आगे नहीं जा सकते इस धरती पर ही छूट जाएगा सारा धन ये शरीर ये यौवन ये कीर्ति या अपकीर्ति जो भी हमको इस संसार में मिलती है वो वापस ले ली जाती है इसलिए यहाँ पर संसार में जो कुछ भी मिलेगा वो हमको वापस ले लिया जाएगा फिर हम कहें कि मोक्ष भी अगर हमको संसार में मिलेगा तो क्या वो वापस ले लिया जाएगा यहाँ पर फिर द्वेक परख भाषा के बगैर हमको बात समझ में नहीं आती इसलिए मोक्ष को प्राप्त करना बोलते हैं कि उसने मोक्ष प्राप्त किया या उसने ज्ञान प्राप्त किया सचमुच में ज्ञान और मोक्ष हमारे मूल स्वरूप हैं इन्हें प्राप्त नहीं किया जाता ये जाना जाता है ये ज्ञान जो हमारा छुप गया था अज्ञान अंधकार स्वरूप है अज्ञान की अपनी कोई विधायक सत्ता नहीं है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए अज्ञान को कभी भी आप हाथ पकड़ के बाहर नहीं ले जा सकते जैसे इस कमरे में अगर अंधेरा है तो हम उसको किसी औजार से पकड़ के बाहर नहीं कर सकते इस अंधेरे को कान पकड़ के बाहर कर दो या बाल्टी में भर के बाहर फेंक दो वरन इसके लिए प्रकाश उत्पन्न करना पड़ेगा अब प्रकाश उत्पन्न हुआ कमरे में और हमको दिखाई दिया कि इस कमरे में एक पुस्तक रखी है वो पुस्तक उत्पन्न नहीं हुई प्राप्त नहीं हुई वो तो वही थी लेकिन उस अंधकार के कारण हमको वो पुस्तक दिखाई नहीं दे रही थी अब चूँकि प्रकाश हुआ वो पुस्तक दिखाई देने लगी इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पुस्तक प्राप्त हुई वरन ये कहेंगे ये पुस्तक जो अंधकार के कारण दिखाई नहीं दे रही थी वो पुस्तक अब अंधकार के विलीन होने के बाद प्रकाश के प्रकट होने के बाद अब हमको वो पुस्तक दिखाई देने लगी इस तरह से जब हम इस तरह चिंतन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मोक्ष या ज्ञान हमारा मूल स्वभाव है हम मूलतः है, मुक्त हैं हम मूलतः है, मुक्त हैं ही मोक्ष हमारा स्वभाव ही है वरन हम इस बात को भूल गए थे हमारी विस्मृति में चली गई थी ये बात कई जन्मों के सांसारिक दृष्टिकोण के कारण सांसारिक विधियों के करते रहने के कारण हम कई जन्मों से भूल गए थे कि हम मुक्त हैं और हम अपने आप को बंध में या बंधन में समझते आए और यही कारण है कि मोक्ष को हम प्राप्त करना नहीं बोलते क्योंकि प्राप्त की हुई हर चीज़ लौटा ली जाती है वापस ले ली जाती है लेकिन ये हमारा मूल स्वभाव है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता एक सांसारिक उदाहरण से भी समझें कि आपके पास कपड़े हैं धन दौलत हैं मकान है इज्जत है इन सब को कोई छीन सकता है लेकिन जो आपका मूल स्वभाव है अगर आपका स्वभाव शांत रहने का है तो वो आपसे कोई ज़बरदस्ती करके नहीं छीन सकता अगर आपकी शांति दृढ़ है अंदर तो शांति का कोई हनन नहीं कर सकता ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने अंतस के ऊपर अपना नियंत्रण रखो कोई आपसे ज़बरदस्ती करके सलाम करवा सकता है लेकिन कोई ज़बरदस्ती करके आपके हृदय में प्रेम पैदा नहीं कर सकता क्योंकि ये तो आपका मूल स्वभाव है आपका अपने अंतस पर स्वयं का नियंत्रण है बाहर आप शरीर कोई नियंत्रण में ले सकता है आपके अंतस को कोई नियंत्रण में नहीं ले सकता इसलिए बलपूर्वक बहुत सारे सारे शारीरिक या सामाजिक काम हो सकते हैं बलपूर्वक प्रेम नहीं हो सकता इस तरह से हम समझें तो हमको समझ में आता है कि कर्म का यहाँ कोई विशेष उपयोगिता नहीं है लेकिन फिर ऋषियों को इस बात का भय था कि यहाँ संसार कहीं कर्महीन न हो जाए क्योंकि अगर कर्महीनता बढ़ती है जैसे कि उपनिषदिक शिक्षा से लोगों को ये भ्रम होता है कि उपनिषदों में कर्महीनता का प्रवचन किया गया है कि अब कुछ मत करो खाली अंतर्मुखी हो जाओ संसार से विमुख हो जाओ संसार से भाग जाओ तो ऋषियों को इस बात का डर था कि ये दो दो तरह से गलत होगा एक तो इस तरह से संसार का जो प्राकृतिक बहाव है ये संसार का जो प्राकृतिक विकास है वो रुक जाएगा दूसरा इसमें एक और खतरा था कि जो साधक है उसका अहंकार बहुत बढ़ सकता है जब वो सोचेगा कि मुझे कुछ नहीं करना है तो उसके अहंकार में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है इस तरह से जब ऋषियों ने सोचा तो उन्होंने शिक्षावल्ली में एक अगला अध्याय जोड़ा उस अध्याय का नाम है नवम अनुवाद इस नवम अनुवाद में उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ के प्रति कर्मों का भी साधनत्व है यानी आप जो संसार में जीवन जीव यापन करते हो वहां पर आपके कई लोगों के प्रति ऋण हैं विशेषतर गुरु से ऋण है पिता से माता से ऋण है और साथ ही साथ आपका इस संसार के प्रति भी ऋण है और इनसे उर्ण हुए बिगैर आप पूर्ण मुक्त नहीं हों ये इस बात की मूल भावना थी कि आपके हृदय में मुक्तता की भावना का विकास तभी होगा जब आप इनसे ऊण हो इन ऋणों को चुका दो इसलिए उन्होंने कहा कि आप संसार में जब तक आपको ब्रह्म भाव की विकसित भावना नहीं हो जाती यानी कि आपको परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आप श्रोत और स्मार्त कर्मों को करते रहो। यहाँ पर दो कर्मों के बारे में लिखा है श्रोत कर्म और स्मार्त कर्म इनमें क्या भेद है खाली अपने जानकारी के लिए समझ लें स्रोत कर्म वो कहलाते हैं जो वेदों में उल्लेखित या श्रुतियों के द्वारा उल्लेखित है वेदों और श्रुतियों में जो कर्म उल्लेखित हैं जैसे यज्ञ है और कई तरह के यज्ञ हैं वो सब श्रोत कर्म कहलाते हैं और स्मार्त कर्म वो हैं जो या तो स्मृतियों में उल्लेखित हैं या तंत्र शास्त्रों में उल्लेखित हैं वो स्मार्त कर्म कहलाता है इस तरह से स्रोत और स्मार्त कर्मों को करते रहने का ऋषि कहते हैं कब तक करते रहने का कि जब तक कि तुम्हें पूर्ण ब्रह्म एकत्र तो प्राप्त न हो जाए तब तक श्रोत और स्मार्त कर्मों को बिना किसी प्रमाद के करते रहिए प्रमाद यानी आलस्य हमको सामान्यतः ज्ञान के बाद यह आलस्य होता है कि अब हम ये सब क्यों करें इसलिए वो ऋषि वारण करते हैं चेतावनी देते हैं कि जब तक हमें ज्ञान पूर्ण प्राप्त नहीं होता ये करते रहें किस भाषा में वो कहते हैं क्षम्च स्वाध्याय प्रवचने च या आप क्षम करो क्षम का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करो लेकिन मन को शांत रखो लेकिन फिर भी अपना श्रोत स्मार्थ कर्म करते रहो और स्वाध्याय प्रवचन करते रहो या आप श्रम कर रहे हो तो भी स्वाध्याय प्रवचन करो इंद्रियों का नियंत्रण कर रहे हो दम कर रहे हो तो भी स्वाध्याय प्रवचन करो प्रजनन कर रहे हो आप पारिवारिक जीवन जी रहे हो गृहस्थ जीवन जी रहे हो तो जियो लेकिन उसके साथ में स्वाध्याय प्रवचन करते रहो ये ने उन्होंने आप एक समन्वयवादी तरीका बताया संसार को ये कब बताया जाता है जिस वक्त इन हाउस जब आश्रम में रह शिष्य गुरु के साथ वार्तालाप करता है अपने संशयों का निवारण करता है तब गुरु उनको बताते हैं कि तुम यहाँ से जाने के बाद यहाँ से तुम घर लौटो तो फिर जीवन कैसे जिए? जीव? तो उसके बारे में बताते हैं वो कि आपको सम करना है यानी मन की चित्त की शांति बनाए रखना है दम करना है इंद्रों पर अपना नियंत्रण रखना है प्रजनन करना है आपने अपना विवाह करना है बाल बच्चे पैदा करना है लेकिन इन सबके साथ हर वस्तु के साथ वो बोलते हैं क्षमश्च स्वाध्याय प्रवचने च यानी अक्षम भी करो तो साथ में स्वाध्याय प्रवचन जारी रखो दम करो तो दमश्च स्वाध्याय प्रवचनेच प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचनेच यानी जब आप प्रजनन करो तो अभी स्वाध्याय प्रवचन करो अग्निच स्वाध्याय प्रवच जब अग्नि कर्म करो यानि यज्ञ करो तब भी स्वाध्याय प्रवचन को मत भूलो यानि सांसारिक कर्म श्रोत कर्म करो स्मार्थ कर्म करो तो भी स्वाध्याय प्रवचन को मत भूलो श्रोतकर्म मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं एक नित्य और एक नैमित्तिक दो तरह के होते हैं कि नित्य कर्म होते हैं जैसे संध्या करते हैं रोजाना का हम नित्य कर्म करते हैं वो समस्त है रोजाना की पूजा करते हैं गुरु मंत्र को लेते हैं वो नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म जो इस विशेष प्रयोजन से करते हैं जैसे बरसात नहीं हो रही हमने यज्ञ करवाया कि हमको बरसात हो जाए या हमने कहा कि इस बार हमारी फसल अच्छी निवरत हो जाए या हमारे को कोई एक विशेष आवश्यकता है संसार में तो उस विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को बोलते हैं नैमित्तिक तो ये दोनों श्रोत कर्म कह रहे तो श्रोत और स्मार्त कर्मों को तब तक करते रहने की सलाह दी गई है कि जब तक ज्ञान पूर्ण न हो जाए और ज्ञान पूर्ण होने के बाद भी प्रतीक रूप से कई लोगों को गुरुजन कहते हैं कि ये काम करते रहो क्यों क्योंकि अगर तुम ना करोगे तो समाज में ये संदेश जाएगा कि इनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसे एक उदाहरण है कि आपके हृदय के अंदर पूर्ण परमेश्वर के दर्शन आप जानते हो कि परमेश्वर कण कण में विराजमान है वो समय अंतरिक्ष से परे है पूर्ण अभिव्यक्ति संसार की है और मैं जहाँ जाऊँ वो मंदिर है जहाँ चलूँ उसकी परिक्रमा है जो बोलूँ मैं वो उसका गुणगान है जब मैं सो तो वही ध्यान है ऐसी परापूजा की स्थिति में अगर हम हैं उस स्थिति में भी लोग मंदिर जाते हैं प्रसाद लेते हैं पूजा करते हैं क्यों क्योंकि अगर तुम ये न करो तो तुम्हारे जो अनुयायी हैं जो तुमको जन मानते हैं और वो जो समाज में तुम्हारा अनुचरण अनुसरण करते हैं वो लोग बावजूद इसके कि वो अभी ज्ञानी नहीं हैं वो परमेश्वर को कण कण में नहीं जानते परमेश्वर को समय अंतरिक्ष से परे नहीं जानते वो अभी ये नहीं जानते कि मंदिर हर जगह है वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर मंदिर के बाहर भी है इस तरह से जो अज्ञानी हैं वो लोग भी आपका अनुसरण करने लगेंगे कि भाई आप जब इतना बड़ा संत नहीं जाता है मंदिर तो मैं क्यों जाऊँ वो संत कभी चार दिन तक स्नान नहीं करता है तो मैं क्यों करूँ वो संत कभी किसी को प्रणाम नहीं करता है तो मैं क्यों करूं? इस तरह से लोग जो उसका अनुसरण करते हैं वो अनुसरण में वो स्वयं का नुकसान कर लेंगे इस तरह कहते हैं कि लोग संग्रह के लिए भी वो आपको कर्म करते रहना चाहिए ताकि संसार में गलत संदेश ना जाए बावजूद इसके क्या जब आप हाथ जोड़ोगे तो आपके हृदय में मूर्ति को भी हाथ जोड़ोगे तो उस समय आपके हृदय में ये बात स्पष्ट होगी कि इस मूर्ति में भी उतना ही परमेश्वर है जितना मूर्ति के बाहर उन मूर्ति के गर्भग्रह में भी उतना ही परमेश्वर है और उसके बाहर भी उतना ही है और इस पूरी खुली हवा में भी उतना ही है कहीं पर कोई भेद नहीं है लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए संसार को गलत रास्ते से जाने से रोकने के लिए आपका कर्तव्य है कि आप वो कार्य करते रहो इसलिए उन्होंने पुरुषार्थ के प्रति कर्मों का साधना बताकर ऋषि ने एक चेतावनी दी है कि हम संसार को या गलत संदेश न दें और संसार को गलत दिशा में न जाने पाए इसके लिए भी और अपने स्वयं के चित्त की शुद्धि के लिए भी कर्म करते रहें क्योंकि जब हम परमेश्वर के कर्म करते हैं तो हृदय में एक शांति प्राप्त होती है जैसे आप पूजा भी करेंगे या प्रार्थना करेंगे यज्ञ करेंगे उस समय हृदय के भीतर एक विनम्रता का भाव शांति का भाव पैदा होता और वो विनम्रता और शांति का भाव चित्त को शांत करता है चित्त को शुद्ध करता है मन को प्रसन्न करता है और आपकी भीतरी शक्ति का विकास करता है और वही चित्त प्रसन्न जो है उसी में परमेश्वर का प्रतिबिंब कभी अनायास आ जाता है इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के साधनों में कर्म भी है और कर्म अपने आप में कुछ भी नहीं है सब कुछ नहीं है या कुछ भी नहीं है तथापि उन कर्मों को करने का ऋषिगण संदेश देते हैं ताकि आप अपने हृदय को ऐसा बना के रख सको जिसमें परमेश्वर का ज्ञान अनायास ही प्राप्त हो जाए इसलिए कहते हैं कि शांत चित्त और शुद्ध चित्त में परमेश्वर का ज्ञान अनायास ही प्रकट हो जाता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऋषिगण कहते हैं जहाँ पर ऋषियों के नाम भी लिखे हैं कि की रथितर का पुत्र सत्यवचा यह कहता था तप ही करने योग्य है वो पौरव सृष्टि का मत है स्वाध्याय प्रवचन कर्तव्य हैं ये मुद्गल के पुत्र नाग का कहना है इस तरह से उन्होंने ऋषियों के नाम लेकर उनको अपना धन्यवाद भी प्रेषित किया है कि आपके सौजन्य से हमें एक ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस तरह से इस नवम अनुवाद में कर्मों के बारे में बताया कि जो हम हम नित्य और नैमित्तिक कर्म करते हैं श्रोत स्मार्त कर्म करते हैं उन कर्मों का क्या महत्व उनको करना चाहिए या नहीं वो कहते हैं कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं है तब तक हमको इन कर्मों को करना चाहिए लोक संग्रह के लिए भी करना चाहिए और चित्त शुद्धि के लिए भी करना चाहिए ये दोनों काम अगर हम करते हैं तो अनायसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद हम निमित्तिक रूप से या प्रतीक रूप से उन कर्मों को जारी रख सकते हैं जारी रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि उस वक्त तो, तो वो पूर्ण निर्भय को प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति ज्ञान को स्पष्ट अनुभव कर लेता है वो पूर्ण तरह से निर्भय हो जाता है उसे अब न तो कोई भय है न वो किसी तरह से दुखी है क्योंकि उसके दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है सांसारिक दुख का नाश हो जाता है अब इसके आगे बड़ी अच्छी दसवीं अनुवाद के अंदर एक मंत्र है एक सूत्र है अहम वृक्ष से रेरीवा ये जब करने लायक मंत्र है इसका कई लोग जब करते हैं कि अहम वृक्ष से रेरीवा मैं इस संसार रूपी वृक्ष का प्रेरक हूँ अहम वृक्ष से रेरीवा अब यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करने का ट्रांजिशनली फेस है यानी अब अज्ञानी से ज्ञानी हो रहा है वह वो उस स्थिति में अपने अंतस को पहचान रहा है जो शिष्य है गुरु की कृपा से अब अपने अंतस को जानने लगा है तब उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को यहाँ ऋषि प्रकट करते हैं कि अहम वृक्ष से रे रिवा मैं इस उच्छेद रूप संसार का प्रेरक हूँ उच्छेद रूप का मतलब होता है कैटास्ट्रोफी, जो दुख का जनक है संताप का कारण है जो संतापजनक संसार का प्रेरक हूँ या मुझसे ही ये संसार अस्तित्व में है मुझसे ही ये संसार चलता है अब यहाँ पर शिष्य अपनी स्वयं की क्षमता और स्वयं के परिचय को जानने लगा है वो जानने लगा है क्योंकि अब अज्ञान के बादल छटने लगे हैं उसे तब वो कहता है कि अहम वृक्ष सर्यदेवा मेरी कीर्ति पर्वत के समान उच्च है अब वो अपने आप को पहचाने लगा कि मैं वो छोटा मोटा जो जिस इंसान जिसको कोई संसार में पड़ोसी भी ठीक से नहीं पहचानता वो नहीं हूँ मेरे तो कीति पर्वत के समान श्रेष्ठ और उच्च है मैं ऊर्ध् पवित्र हूँ ये ऊर्ध शब्द बड़ा खूबसूरत बहुत सुंदर शब्द है ऊर्ध पवित्र यानी एक तो ऊर्ध का मतलब होता है जो सर्वोच्च है और जो पवित्र है यानी जिसमें किसी तरह की अपवित्रता, अपित्रता का मतलब होता सांसारिकता जिसमें किसी तरह की सांसारिकता नहीं है वरन जो पूर्ण रूप से शुद्ध है वो ऊर्धव है वो परमेश्वर रूप कारण है ये संसार का कारण है वो ऊर्ध है वो कहता है कि मैं उर्ध् पवित्र हूँ परमात्मा रूप कारण वाला हूँ यानी मैं मेरा जो वास्तविक परिचय है वो ऊर्ध् है इसको हम दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि उर्ध का मतलब होता पूर्वज उर्द्व यानी मेरा उर्ध मेरे पिता मेरी माता इस तरह से जब हम नॉन स्पेसिफिक यानी बिना किसी विशेषण के उर्ध्व बोलते हैं तो हम कहते हैं सबका पिता सबकी माता ये संसार की माता है संसार का पिता सर्वोच्च पिता और मैं उर्ध पवित्र हूँ यानी मैं समस्त संसार का पिता हूँ ये हमारे हृदय के अंदर भावना उत्पन्न होती है जब शिवो अहम की भावना होती है या अहम ब्रह्मास्मि की भावना होती है अनल की भावना होती है वही बात यहाँ पर है कि मैं ऊर्ध पवित्र हूँ या ना परमात्मा रूप कारण वाला हूँ मैं वाजिनीयु हूँ वाजिनीय यानी वाजिनीय उसको बोलते हैं सूर्य को सूर्य को बोलते हैं अन्नवान वाजिनीय शब्द का मतलब होता है अन्न से भरा हुआ हम जानते हैं कि समस्त अन्न की उपज सूर्य के कारण है वर्षा सूर्य के कारण होती है और पेड़ का पोषण सूर्य के कारण होता है ये ऋषिगण जानते थे हम भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है जिसके द्वारा समस्त ऊर्जा अगर हम एक आलू भी खाते हैं तो उस आलू में होने वाली जो एनर्जी है वो तो सूर्य से आई हुई ऊर्जा है तो वो एनर्जी कहाँ से आई है सूर्य से आई है उसके लिए जो पानी पोषण रूप से आया वो भी कहाँ से आया? आया है सूर्य से आया है इसलिए समस्त अन्न का स्रोत सूर्य को माना गया है इसलिए सूर्य को माना गया है कि अन्न से भरा हुआ है अन्न से भरपूर है वो जितना चाहे अन्न हमको दे सकता है तो सूर्य अन्न, अन्न से भरा हुआ है इसलिए उसको वाजिनी बोलते हैं यानी वाजिनी है ना अन्न से भरा हुआ है वाज अन्न को बोलते हैं और वाजिनी यानी अन्न से भरे हुए सूर्य के समान वाजिनी या ना मैं क्या हूँ वाजिनी हूँ मैं अन्न से भरे हुए सूर्य के समान हूँ क्योंकि इन समस्त अन्न का मैं प्रेरक हूँ उस अन्न का जन्मदाता हूँ मेरे कारण ही समस्त संसार में अन्न पैदा होता है अब यहाँ पर हमको एक भ्रम हो सकता है कि क्या ये अब शिष्य अहंकारि से बोल रहा है कि मैं मेरी कीर्ति पर्वत के समान है मैं इस संसार रूपी उच्छेद वृक्ष का प्रेरक हूँ मैं इस अन्न का प्रेरक हूँ उत्प्रेरक हूँ मैं उर्दू पवित्र हूँ वाजिनी हूँ तो क्या ये उसको अहंकार है यह अहंकार नहीं है यह अनुभूति है अनुभूति और अहंकार में बहुत फ़र्क है अहंकार वो होता है जो हम हैं नहीं और संसार को बताना चाहते हैं वो अहंकार है और जो अनुभूति है जो है लेकिन हम संसार को बताना नहीं चाहते वो अनुभूति अनुभूति हमको बताने में कोई रुचि नहीं है जैसे लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कि जब आप सड़क पर जाके चिल्लाओगे शिवो हम शिव हम तो लोग जूते मारेंगे थप्पड़ पड़ेगी और समझ में आ जाएगा शिव नीहू मैं इस तरह से कहीं हमको अहंकारोक्ति वो होती है जो हम बताना चाहते हैं कि हम बताएं कि हम ऐसे हैं चाहे हम अंदर से वैसे न हों लेकिन अनुभूति वो होती है जो हम बताने में कोई रुचि नहीं होती क्योंकि हमको उसको सच में बताना भी संभव नहीं है उस अनुभूति के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं होते तो वो शब्द को अनुभूति को बताएंगे कैसे इसलिए ये वो अहंकार उक्तियाँ नहीं हैं वरन अनुभूति की उक्तियाँ हैं ये त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है अब यहाँ पे अनुवचन का मतलब समझे वेद अनुवचन वेद एक ज्ञान है और अनुवचन उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद का वचन है यानी ये बात यहाँ से समझ लेने की है कि वेद का या वेदित होने का यानी ज्ञान प्राप्त होने का जो क्रिया है या क्षण है उसके पहले के वचन नहीं है ये वेदानुवचन है यानी कि या ये अनुवर्ती वचन है जब ज्ञान प्राप्त होता है शिष्य को जिस क्षण जब ट्रांजिशन हो जाता है वो संसार से परमात्मा के स्वरूप में ढल जाता है उसको अनुभूति हो जाती है उसके अंतस में जान जाता है कि मैं क्या हूँ उस समय उस आत्म आत्मिक विज्ञान को जानने के बाद उसके हृदय में भावना आती है कि मैं इस उच्छेद रूप संसार का प्रेरक हूँ अहम वृक्ष से मैं उर्ध्व पवित्र हूँ वाजिनी हूँ इस पर्वत के समान मेरी कीर्ति है इस प्रकार की जो अनुभूति है उस अनुभूति का यहाँ पर दसम अनुवाद में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है और ये फिर ध्यान से रखें कि अनुवचन है यानी वेद के ज्ञान होने के वेद का मतलब होता है बोध वेद का मतलब होता है बोध जब ज्ञान मिल जाए उसके बाद ही अनुवचन है उसके बाद का वचन उसके पहले का वचन नहीं उसके पहले अगर वो बोलोगे तो फिर वो अहंकारोक्ति हो जाएगी लेकिन ज्ञान मिलने के बाद अनुभूति के बाद ये वो जानता है आनंदानुभूति है ये उसकी कि मैं पर्वत के समान श्रेष्ठ कीर्ति वाला हूँ मैं इस वृक्ष का प्रेरक हूँ अहम वृक्ष से ये अनुभूति वेद अनुभूति के बाद की है या अनुभूति प्राप्त करने के बाद के वचन है इसके बाद अपना एकादश अनुवाद शुरू होता है वैसे उसका विस्तार से हम अगले हफ्ते में वर्णन करेंगे अपन उसका एक संक्षेप में समझ लें कि जो शिक्षा बल्ली का ग्यारहवां अनुवाद है वैसे मूलतः ये ग्यारहवां अनुवाद अंतिम है इसमें 12 अनुवाक है लेकिन बारहवा अनुवाद प्रार्थना है तो ग्यारहवा अनुवाद है ये अंतिम अनुवाद है शिक्षा का ये शिक्षावल्ली का अंतिम अनुवाद बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब गुरु जानता है कि मेरा शिष्य अब पूर्ण शिक्षित हो गया पूर्ण दीक्षित हो गया और ये इस ज्ञान के लिए पूर्ण योग्य हो गया और अब बाकी का काम तो इसको जीवन में उस ज्ञान के अनुरूप जीने का इसको करना है तो मुझे इसको जब वापस घर भेजना है तो इस कहीं ऐसा ना हो कि ये ज्ञान ज्ञान माथे में रह जाए और वो घर जाके सब भूल जाए वहाँ जा कर सब कुछ भूल जाए और फिर संसार में रम जाए तो यहाँ पर इसका जो पूरा बाल्यकाल बीता है जो इसका जो ब्रह्मचर्य का जीवन यहाँ पे बीता है मेरे गुरुकुल में कहीं ऐसा ना हो वो व्यर्थ चला जाए क्योंकि घर जाने के बाद में वो तो संसार में रमना ही है उससे ब्याह शादी करना है घर परिवार जाना है खेत बाड़ी करना है व्यापार व्यवसाय करना तो उस स्थिति को तैयार करने के लिए एकादश अनुवाक में ऋषि उनको वेद अध्ययनों के उपरांत उपदेश देता है। इसमें बड़े सुंदर उपदेश हैं वह कहते हैं कि तुमको किस तरह से संस्कारी पुरुष के रूप में आगे की जिंदगी बसर करना है अपने घर चले जाओगे तुम अब तुम्हारा काम यहाँ पर पूरा हो गया तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई और इसके बाद में तुम अब जब घर जाओगे तो तुम किस तरह की जिंदगी जिओगे किस तरह के संस्कार, संस्कार युक्त व्यक्तित्व का विकास करोगे उस बारे में वो यहाँ बताते हैं वो कहते हैं कि तुम संस्कारी रहोगे तो चित्त में परमेश्वर का वास सदा बना रहेगा तुम्हारे संस्कार युक्त चित्त में अगर आज न भी अनुभूति हो पाई हो तो अनायासी अनुभूति तुमको हो जाएगी वो कहते हैं कि कर्मों का उपन्यास केवल ब्रह्म विद्या के निरूपण के पूर्व ही किया गया है यानी जो कर्मों के बारे में बताया गया कि ये करते रहो उसके पूर्व किया गया उसके बाद में तो तुम अपनी इच्छा से कर सकते हो लोक संग्रह के लिए कर सकते हो लेकिन जब कर्मों को करोगे तो उसका स्वरूप नितांत तो भिन्न होगा जब ज्ञान के पूर्व जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम कामना परक कर्म करते हैं अगर एक ही यज्ञ ज्ञान के पूर्व करेंगे तो हमको लगेगा कि अरे हमको ये मिल जाए वो हो जाए मेरे फलाने दुश्मन का नाच हो जाए फलानी चीज़ नहीं मिलती है मिल जाए काम मेरा नहीं बनता है बन जाए उसी यज्ञ को जब आप ज्ञान की बात करोगे तो उस यज्ञ में मात्र परमेश्वर की अनुभूति और पुख्ता हो और मजबूत हो परमेश्वर का हृदय में वास और स्पष्ट हो परमेश्वर के प्रति प्रेम में और वृद्धि हो इसी कामना के अलावा और कोई कामना शेष रह नहीं जाती क्यों रह जाएगी क्योंकि जब वो जानता है कि जो पाने वाला है वो भी ब्रह्म है जो पाया जाएगा वो भी ब्रह्म है जब अभाव है वो भी ब्रह्म है जो भाव है वो भी ब्रह्म है तो फिर वो कामना क्या करेगा किस चीज़ की कामना करेगा इसलिए उसके पास अब कामना करने को तो कुछ भी नहीं रह जाता है इसलिए ईसावास उपनिषद जब हमने पढ़ी थी उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी कि वो कर्मों के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है यानी अज्ञान को प्राप्त कर जाता है वो ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन उसके बाद में विद्या के द्वारा यानी उस ज्ञान का हृदय से उपयोग करके संसार में जब वो जाएगा उसका उपयोग करेगा उसके द्वारा वह अमृत को प्राप्त कर लेता है यानी दो स्थितियां हैं एक सेरिबरल या इंटेलेक्चुअल यानी जो माथे के अंदर ज्ञान मिला वो और दूसरा है उस ज्ञान का उपयोग करके संसार में व्यवहार रूप से जीवन जीना उसको विद्या कहा गया ईशावा शुभ प्रतिषद में तो विद्या के द्वारा वो अमृत प्राप्त करता है वो अज्ञान को दूर करता है कर्मों के द्वारा क्योंकि कर्मों के द्वारा उसके हृदय पर स्थित जो मैल है जो संस्कार के बादल हैं जो संस्कार नहीं हैं उन संस्कारों को वो पुख्ता करता है उन संस्कारों को वो परिष्कृत करता है अहंकार का नाश करता है संसार के प्रति प्रेम का बीजारोपण करता है ईश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाता है और उसके बाद में उसके शुद्ध हृदय में परमेश्वर का वास होने लगता है लेकिन उसको जब वो पूरी ज़िंदगी जीता है वही विद्या है उसी के अनुकूल जीवन यापन करता है तो वो विद्या है और उस विद्या से वो अमृत को प्राप्त कर लेता है तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं और इस एकादश अनुवाद का फिर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 भद्र पश्ये माक्ष स्त्रीरंगस्तुवास्तनुभमह दें यु करवावहे, तेजस्विनां कर्वावहे तेजस्वीना पधितहे ओ स्न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नस्ताक्षु अरिष्टनेतिनो बृहस्पतिदधमद पूर्णमद पूर्णमादाय पूर्णस्णमायूर्णमेवशिष्य ओं शांति शांति शांति